असमवायिक कारण का लक्षण में हम लोग आत्मविशेष गुण भिन्नते ऐसा दिए कालिता था कार्य न सह एक अर्थे समवेतम सत कारणम असामवायिक कारण कार्य के साथ जो एक स्थान पर रहेगा तो कार्य के स्थान पर जो रहेगा कहते हैं विशेष गुण भिन्न ऐसा कहते हैं ये कहने का क्या जरूरत हुआ अगर नहीं कहेंगे तो अतिव्याप्ति कहा हो जाएगी आत्मविशेष इसलिए तो भिन्न कह करके उसको निराकरण करते हैं आत्मा विशेष गुणों में जाएगा आत्मविशेष गुण किस में जाएगा आत्मा आत्मनोस को तो मानेंगे और वो विशेष गुण है इच्छा इत्यादि में जाएगा ज्ञान इच्छा इत्यादि में जाएगा तो ज्ञान में लक्षण चला जाता है कैसे जाएगा लक्षण है कार्य न सहे एक मिनट से समयतम सत अभी ज्ञान में असमवा कारण का लक्षण चला जाता है दिखाएंगे अगर ज्ञान होगा कारण तो कार्य न सहे एक मिनट से कार्य किसको बनाएंगे ज्ञान में असमय कारण का लक्षण जा रहा है इसलिए ज्ञान कारण हो रहा है कार्य कौन होगा इच्छा।, इच्छा।, इच्छा तो इच्छा या सह एकस्मिन अर्थ इच्छा कहाँ रहेगा आत्मा में तो इच्छा या सह कार्य एकस्मिन अर्थ है समवेतम सत कारण कौन होगा ज्ञान तो इसलिए ज्ञान में लक्षण चला जाएगा तो उसको वारण करने के लिए क्या लक्षण देंगे आत्मविशेष गुण भिन्न सकते हैं तो आत्मविशेष गुण भिन्न कहने से वो अतिव्यापी वारण हो गया तो फिर यहाँ असामविक कारण किसको मानेंगे आत्म मनो संयोगों का तो आत्म मनो संयोग को मानेंगे और ज्ञान को नहीं मानेंगे तो क्यों उसको पहले हम भिन्न हटाते क्यों हुए अतिव्यक्ति न हो क्यों वो लक्ष्य है उसको हटाएंगे कि मतलब अतिव्यक्ति क्यों होगा वो लक्ष्य है वहाँ जाना चाहिए कारण कैसे नहीं ज्ञान इच्छा के प्रति कारण है हम ज्ञान इच्छा इत्यादि विशेष गुणों को हटा देते हैं संयोगों को रखते हैं क्यों रखेंगे ना, विशेष गुण है नहीं है ये सामान्य गुण है सामान्य को लेना है विशेष को नहीं लेना है तो इसलिए हम आत्मा विशेष आत्मा मन संयोग को ले रहे हैं क्यूँकी सहयोग सामान्य गुण हो जहाँ लघु संभव है सामान्य ये सा लघु है तो उसको लेना है तो विशेष गुणों को इसलिए नहीं तो कहीं विशेष गुण लक्ष्य है हम क्यों उसको निराकरण करेंगे क्योंकि वो विशेष है ना हमको जो सामान्य अगर नहीं मिलता तो विशेष से लेते सामान्य मिलता है तो क्यों विशेष को लेंगे हो देखो हम भूल गया भाई ये तो हम यहाँ लिख करके रखा है तो विशेष चीज कल व्यस्त हो गया सब तो दूसरा काम में विशेष है कि अच्छा उसको देखते हैं ना पहले क्या है ना जो कणार्थ महर्षि है वो चौबीस गुणों नहीं कहे थे वो शायद 17 गुणों कहे थे सत्रगुण में विशेष व्यवच्छेद प्रयोजन ये सप्तदश सप्तशगुण कणादेन आद सदशुण कणादेन कंठत सप्तन उक्त कणदमहर्षि सत्रह गुण तो कंठ से नाम उच्चारण किए थे बाकी सात को शब्द से कहे थे वो सात कौन है गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कार धर्म अधर्म एक तिष्ट सो विशेष गुण अच्छा गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कार धर्म अधर्म अच्छा तो इसलिए ये साथ में जो एक में रहता है वो भी विशेष गुण हो जाएगा गुरुत्व द्रवत्व ये एक में नहीं रहेगा स्नेह ये एक में रहेगा जल मात्र वृत्ति संस्कार भी एक में नहीं रहेगा धर्म अधर्म ये भी एक में रहेगा तो इसलिए स्नेहा धर्म अधर्म ये तीनों एक मात्र वृत्ति होने से ये भी विशेष गुणों में आ गए ये ये तीन विशेष विशेष में आ गए तीनों नहीं हुए और संख्या तो सामान्य ए, संयोग विभाग ये तीनों भी बहु द्रव्य में रहते हैं है तो पहले कणाद महर्षि सत्र गुणों का नाम लिए थे वो सत्र में पांच हो गए संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग ये नवद्रव्य वृत्ति नवद्रव्य वृत्ति होने से उनको सामान्य कह दिया गया तो पांच सामान्य हो गए तो पांच सामान्य हो गए तो बाकी बारह हो गए विशेष अच्छा ये हो गया जितने कंठे न कंठत उत्त आगे जो सात वो शब्द से कहे हैं कंठ से स्वयं उच्चारण नहीं किए अर्थ से कहे हैं वो साथ हो गए गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कार धर्म अधर्म इनमें से जो एक में रहता है उसी को ही विशेष गुण माना गया एक में रहने वाला स्नेह धर्म अधर्म तो इसलिए पहले थे बारह ये हो गए तीन मिलकर के पंद्रह विशेष गुण हो गए अर्थात तो पांच संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग ये नवद्रव्य वृत्ति होने से ये सामान्य गुण हो गए और गुरुत्व द्रवत्व संस्कार ये अनेक वृत्ति होने से इनको भी सामान्य कहा गया कहेंगे रूप रस रूप रस ये भी सब अनेक वृत्ति है रूप भी तीन में रहेगा रस भी दो में रहेगा वो भी अनेक वृत्ति कहेंगे वहां कंठ प्रोक्तम, जो कंठ से उच्चारण किए हैं साक्षात उनमें जो नवद्रव्य वृत्ति है उन्हीं को सामान्य कहा जाएगा और जो अर्थ में कहा गया अर्थ तो कहा गया उनमें से जो एकाधिक में रह जाएगा उसको भी सामान्य कह देंगे तो इसी प्रकार के करके ये गुरुत्व द्रवत्व संस्कार और संख्या परिमाण पृथक तो संयोग विभाग ये आठ हो जाएंगे सामान्य गुण उनको छोड़ के बाकी जितने होंगे ये हो गए विशेष गुण संस्कार में तीन है स्थिति स्थापक वेग और भावना उसमें स्थिति स्थापक और भावना ये दोनों दोनों तो एक एक में रहेंगे स्थिति स्थापक पृथ्वी मात्रवृत्ति कटादि पृथ्वी मात्रवृत्ति ऐसे कहेंगे और जो भावना हो जाएगा वो भी आत्मा आत्म मात्रवृत्ति और जो वेग हो जाएगा वो तो पृथ्वी आदि चतुष्टय है मनोवृत्ति नहीं जिसमें परमाणु है वो सब में व्यग रहेगा तो इसलिए ये गुरुत्व द्रवत्व वेग ये तो सब चले जाएंगे सामान्य गुणों में तो गुरुत्व द्रवत्व पहले वहां पांच यहाँ और ये तीन आएंगे गुरुत्व द्रवत्व और वेग तो इतने सामान्य गुण होंगे ये सामान्य गुण क्योंकि नवद्रव्य वृत्ति गुरुत्वत्व गुरुत्व द्रवत्व बेग वेग वहां दिया नहीं। वो संस्कार के अंदर में है ना तो गुरुत्व द्रवत्व ये दोनों आएंगे इतने हो जाएंगे सामान्य गुण और संस्कार के अंदर में तीन है स्थिति स्थापक वेग और भावना उसमें से वेग ही केवल सामान्य गुण और बाकी दो विशेष गुणों में आ विशेष गुण सत्रह विशेष गुण होंगे बारह और यहाँ हो गया स्नेह धर्म अधर्म ये दो किंतु सत्रह नहीं होंगे ना वो दो तो एक का अंदर चले गए स्थिति स्थापक भावना वो एक संस्कार के अंदर में आ गए ना और सत्रह गिनेंगे तो फिर संस्कार को तीन मानना पड़ेगा हमको गुण होंगे छब्बीस संस्कार को तीन भाग कर देंगे से छब्बीस गुण हो जाएगा छब्बीस में भाग हो जाएगा सत्रह हो जाएंगे विशेष और पांच और आठ आठ पांच वहां पांच और यहाँ द्रवत्व गुरुत्व और वेग उन्हें से तीन पांच तीन आठ सत्रह आठ पच्चीस और ये कहां जा रहा है बुद्धियादि भावनाता एक दो तीन चार पांच छ सात उसमें है नौ नौ सात सोलह सत्रह ना फिर इसमें अठारह आ, आ जाएंगे ना बारह वहां से आए और यहां से बारह तो बारह पांच सत्रह तो स्नेह स्नेवना स्थितिस्थापक तीन धर्म अधर्म ये और दो पांच पांच और बारह बारह पांच सत्रह कहा आगे पीछे हो रहा है स्नेह तो उसमें तो गिना है ओहो ना हम लोग यहाँ से नहीं गिन रहे हैं। अर्थात तो जो कणा देना सप्तश तो कहे हैं और सात अर्थ से कहे गुरुत्व द्रवत्व स्नेह तीन संस्कार धर्म अधर्म अच्छा यही हम गिन रहा है गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कार धर्म अधर्म ये छह हो रहे हैं और शब्द अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है हो गया गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कार धर्म अधर्म शब्द यहाँ ये इतने पदार्थ को ये सात को कणाद महर्षि अर्थ से कहे है यहाँ सात है न ये तो कहीं ये मुक्तावली हम लिखा है किंतु वहाँ ये बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है ऐसे महाराज श्री से ये विचार करके ये अर्थात महाराज श्री इसको स्पष्ट करवाए थे हम लिखा है इसलिए तो लिखना है तो नहीं तो लिख सकते हैं थोड़ा अधिक होगा ये तो जागा होगा नहीं होगा नहीं तो थोड़ा छोटा छोटा करके लिखना है पूरा ऊपर में वो आ जाएगा अच्छा जा। ये हम विशेषो आगे व्यवच्छेद विशेषो अलग पद है अशिच उक्त तो हुआ व्यवच्छेद प्रयोजन ते वैशे ते वैशे अच्छा ब्रैकेट में लिखे कारिका दस मुक्तावली मुगे हाईफेन दे करके रामरुद्री राक्तावली तो रामरुद्री का दसवा कार्य का में ये बात कहा गया है मुक्तावली रामरुद्री नहीं तो रामरुद्री खाली लिख सकते हैं कहते हैं ये आगे लिखना है ये सर्वेश विद्यंते सर्व अर्थात सर्वेशु द्रव्यु नहीं तो ये सर्वद्रव्य वृत्यु विद्यम संख्या से लेकर के अपरत्व पर्यंत पर अच्छा में नवद्रव्य ना वृत्ति आकाश इत्यादि में रहेंगे नहीं ये भी, ये भी भी सामान्य क्यूँकी पृथ्वी जल और तेज जो वायु चारों में रहेगा ना नहीं रहे आकाश इत्यादि में नहीं रहेगा परतु पृथ्वी चतुष्टे ये हो गया अर्थात संख्या से लेकर के अपरत्व पर्यंत ये हो गया आगे अन्य विशेषा संख्या से हाइफे के अरत्व संख्या से सिलेक्ट करके अपरोक्त पर्यटन आगे सप्तदश सप्तशुणा कंठत कणादर्ग प्रोक्ता आद सप्तुण कणादे कंठत अथवा कंठत कणाद प्रोक्ता है शब्द तो नहीं सप्त सप्त चब्दन तो नहीं होगा कंठ तो अर्थात यहाँ हो जाएगा अर्थत तो। क्योंकि शब्दों का अर्थ कंठ हो जाएगा ना तो ये अर्थ तो लेना पड़ेगा हम लिखा है वहां शब्द अर्थत होगा कंठत आगे सप्त और सार सप्त अर्थत तो उक्त उसके आगे इन्वर्टेड करके गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द संस्कार धर्मा धर्म धर्म धर्म बहुवचन हो जाएगा गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द संस्कार धर्मा धर्म एकस्मिने एक ठतिसु अर्थात वतिष्ठति ये विशेष विशेषगुण सो तो नहीं होगा स होगा तो लोग स विशेष गुण तभी देखिए पहले सत्र कहते हैं उसमें संख्या परिमाण पृथत्व संयोग विभाग परत्व पर ये भी तो नहीं घटाते क्योंकि ये ये सर्वेश ते सामान्य ऐसे नहीं हुआ ये सर्वेश न विध्यंत ये भी तो ठीक नहीं घटा रूपम गंध रस स्पर्श स्नेह सांस्कृतिक एक दो तो, तीन चार पांच छे हो गए बुद्धि आदि बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेश बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न छ और धर्म अधर्म संस्कार नौ वो तो ठीक है न दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह अच्छा ये द्रवत्वो को सांसिधिका द्रवत्वों को अलग गिन लेते हैं अच्छा इसलिए संख्या बढ़ जाता है ये द्रवत्वो को दो भाग करके सांसिधिका द्रवत्व को ले लिया इसमें विशेष में और फिर नैमित का द्रवत्व जाएगा सामान्य में तो ये तो पहले जो हम लोग लिखे ना ये सर्वे स्विधिंते थे सामान्य सर्वेश् विद्य अंत कहने से परतु अपरत्व तो सर्वेश् न विद्य फिर भी उनको सामान्य माना जाता है अच्छा ठीक है अर्थात विभू अतिरिक्त सर्वेश्व ये अर्थ करेंगे फिर जो विभू अतिरिक्त सर्वेश्व विधिंत उन्हीं को ही कहना पड़ेगा ये सामान्य है तो सामान्य संख्या परत्वा परत्वा, हाँ। परत्वा। साथ हो परत्वागे और आगे जो गुरुत्व द्रवत्व और, और ये दो ही आएंगे संस्कार को अगर अलग अलग करेंगे तो फिर आपका संख्या बढ़ेगा गुण का संख्या बढ़ेगा उसको लेंगे तो ये दो भाग में आएगा अगर उसको लेंगे और द्रव्यों को करेंगे। द्रव्यों का कौन सा करेंगे सांसिधि का जाएगा विशेष में नैमित का जाएगा सामान्य में संस्कारों में से, से स्थिति स्थापक और भावना जाएगा सामान्य विशेष में वेग हो जाएगा सामान्य तो गुण हो जाएंगे 24, एक पच्चीस दो सत्ताईस सत्ताईस गुण होंगे 27, 27 गुण हो होने से अभी सामान्य हो जाएंगे पहले आया था सात और यहां गुरुत्व द्रवत्व बेग सात तीन दस तो दस हो जाएंगे सामान्य बाकी सत्रह ये आ जाएंगे विशेष में सत्रह आएंगे सत्रह में यहां तो गिनाया पंद्रह बुद्धियादि भावनाता भावना के अंदर दो ले लेंगे वहां भावना और स्थिति स्थापक ए, सोलो होंगे आगे शब्द है न रूप एक दो तीन चार पांच छ इसमें आए नौ नौ छह पंद्रह शब्दों को मिला करके सोलो हुआ अच्छा और एक कहाँ जाता है ठीक है हाँ इसको थोड़ा और गिन करके हम सेट करके बता देगा समय इसमें जा रहा है ये और एक कहीं रहा है इसका अंदर में अच्छा आगे तत्र निष्प्रकार कम ज्ञानम निर्विकल्पकम तो जिस ज्ञान में कोई प्रकार नहीं रहेगा उस ज्ञान को निर्विकल्पक कहेंगे कोई भी ज्ञान होता है अठहत्तर पृष्ठ कोई भी ज्ञान होगा उसमें एक विशेष रहेगा एक प्रकार रहेगा और विशेष प्रकार का संबंध रहेगा जिस ज्ञान में प्रकार ही नहीं रहेगा जैसे घट ज्ञान में घटो प्रकार जिस ज्ञान में प्रकार ही नहीं रहेगा तो फिर वहां विशेष्य किसको कहेंगे प्रकार रहने से ही विशेष्य कहेंगे अगर प्रकार नहीं रहता विशेष्य नहीं रहेगा विशेष्य नहीं रहेगा तो संबंध नहीं रहेगा तो निष्प्रकार का हो जाने से वो निर्विकल्प होगा तो निष्प्रकार का कहेंगे जहाँ विशेष्य नहीं रहेगा वहाँ भी तीनों नहीं रहेंगे कहीं हाँ वो भी ठीक है जहाँ संबंध नहीं रहेगा वहां भी तीनों नहीं रहेगा हाँ ठीक है ये तीन लक्षण हो सकते हैं यहाँ थोड़ा और एक नंबर टिप्पणी दिया है उसको हम लोग बाद में जो न्याय देखने का समय देखेंगे अच्छा आगे पदकृत्य में तत्र निष्प्रकार कम मिति सभी कल्प के अतिव्याप्ति वारणा निष्प्रकार कम मीति तो निष्प्रकारों का कैदने से सभी कल्प में नहीं जाएगा घट ज्ञान जो होता है सभी कल्प का सब प्रकार का है तो उसमें प्रकार है घट में घटत तो प्रकार हो जाता है और ज्ञानम नहीं कहें खाली निष्प्रकार निर्विकल्पकम कह तो प्रकार भी है प्रकार में और प्रकार नहीं होता है विशेषण में फिर विशेषण नहीं है तो खाली निष्प्रकारकम निर्विकल्प कहेंगे तो प्रकारों में भी अति व्यक्ति हो जाएगा जैसे रूपों में और रूप नहीं रहता है इस प्रकार प्रकार में प्रकार नहीं है निष्प्रकार और ज्ञानम भी कहना पड़ेगा कैसे प्रकार अगर प्रकार में और प्रकार मानेंगे तो फिर उसमें और प्रकार इसलिए प्रकार में प्रकार नहीं मानते। कहीं अगर प्रकार में प्रकार में मानते हैं, तो वो कुछ एक स्थिति दो सीढ़ी तक जाएगा जैसे जैसे कहेंगे कि बृहद नीलम उत्पलम पहले उत्पलम में प्रकार हो गया नीलम और नीलम में छोटा बड़ा है तो आगे हो जाएगा बृहद नीलम उत्पलम इस प्रकार की जहाँ हो पाएगा कहेंगे वो ठीक है वो सब प्रकार का ज्ञान होगा अर्थात तो वहां उत्पलम ज्ञानम के प्रकार हो गया नीलम और आगे नीलम के लिए प्रकार हो गया बृहत जहां ऐसे रहेगा वो सब प्रकार को होगा किंतु तो जिस ज्ञान में प्रकार नहीं रहा उसको कहेंगे इस प्रकार अच्छा निर्विकल्प ज्ञान का यहाँ विचार दिए हैं किरणावली में बाद में अच्छा आगे सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम यथा दित्तो यम यम यम इति डिथोयम ब्राह्मणों श्यामोयम सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम सप्रकारकम प्रकार सह जिसमें प्रकार आता है ये ज्ञान को सविकल्प कहेंगे यथा दित्तो यम दित्तो खिलौना को दित्तो कहते हैं तो उसमें डिथत्व जाती रहेगा ब्राह्मणों एवं ब्राह्मणत्व जाती, यही प्रकार हो जाएगा श्यामो एवं श्याम कृष्ण वर्ण तो ये सब प्रकार वाले हो जाएंगे प्रकार वाले ज्ञान को सब प्रकार को कहेंगे वही सब विकल्प को हो में घटाधि वारणा ज्ञानम खाली कहेंगे सब प्रकार कम सविकल्पकम सकार तो घट भी है उसमें घटोत्व प्रकार है तो सप्रकार कम सविकल्पकम कहेंगे तो घटादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी और सब प्रकार को नहीं कहें खाली ज्ञानम कहेंगे तो ज्ञानम तो निर्विकल्प का भी है उसमें अति हो जाएगा तो सब प्रकार को ये भी कहना पड़ेगा ये जो निर्विकल्पक ज्ञान होता है जैसे हमको सभी सविकल्पक घट ज्ञान हुआ और के लोग कहेंगे कि सभी सविकल्पक घट ज्ञान मानस प्रत्यक्ष मन के द्वारा देखा जाता है मेरे को घट ज्ञान हुआ इसी प्रकार की घटक का जो निर्विकल्प ज्ञान होता है वो मानस प्रत्यक्षण नहीं है नहीं होने से उसमें फिर प्रकार का कोई और विचार भी नहीं है वो कैसे ग्रहण होगा अगर उसका ग्रहण होता ही नहीं तो और विचार नहीं होता वो प्रत्यक्षण नहीं होता है असी पृष्ठा में किरणावली में पंचम पंक्ति में दे दिया तत्स न प्रत्यक्षम पंचम पंक्ति में किरणावली में अशी पृष्ठा में ऊपर से तत्सन अ प्रत्यक्षम घटम हम जाना कि विशिष्ट घट विषय का सविकल्प ज्ञान है सेवाद जो सविकल्पिष इसका जो ज्ञान होगा वो प्रत्यक्ष होगा निर्विकल्प ज्ञान तो प्रत्यक्ष नहीं मतलब उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा तो निर्विकल्प का ज्ञान है ये प्रकार वो जो ब्रह्म ज्ञान जो होता है ना वो नया किलो का ब्रह्म ज्ञान क्या है हटस्थ रजत को देखता है तो यहाँ वो नहीं देखता है सामने में निर्विकल वो ब्रह्म भी नहीं है वो किंचित कहते हैं निर्विकल्प का ज्ञान किंतु वो ब्रह्म ज्ञान निर्विकल्प नहीं है जो निर्विकल्प होता है भ्रम भी नहीं है भ्रमा भी नहीं है ब्रह्म एक दोनों से भिन्न है वो प्रकार नहीं रहेगा जो ब्रह्म कहते हैं वो तो अर्थात तो अन्यत्र जो प्रमाण हुआ था अभी उसको देखता है अर्थात न्यायिक अभी तो कोई देखता है वो सामने में नहीं देखता सामने तो है नहीं हो कहीं आगे प्रत्यक्ष सन्निकर्षः प्रत्यक्षसर्षा षड्ध संयोग संयुक्तवाय संयुक्तसम समवाय समवाय विशेषण विशेषेती प्रत्यक्ष ज्ञान समानाधिकरण है ज्ञान अर्थ प्रमा जो प्रत्यक्ष प्रमा है उसका हेतु प्रत्यक्ष प्रमा होने के लिए इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होना चाहिए क्योंकि इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम कहा गया ये जो सन्निकर्ष होता है ये सठ विधा छह प्रकार के संयोगह, संयुक्त समवाय संयुक्त समवेत समवाय समवाय और समवेत तो समवाय पांच हो गए और एक अभाव के लिए विशेषण विशेष भाव चय थी अच्छा इसको पहले थोड़ा देख लेंगे चित्र कर लेते हैं ये सख्ती हो गया द्रव्य घटा हो गया द्रव्य द्रव्य द्रव्य का बीच में हो जाएगा संयोग इसमें रहेगा रूप और इसमें रहेगा ये घट में रूपों की समस्या रहेगा और रूपों में रूपये तो, तो अभी चक्षु से घट को देखने के लिए चक्षु और घट दोनों द्रव्य होने से इसका बीच में जो संबंध होगा संयोग क्योंकि दोनों द्रव्य अभी जब हम चक्षु के द्वारा रूप को देखेंगे चक्षु के द्वारा घट को नहीं देख रहे हैं रूप को देखेंगे अगर रूप को देखेंगे कहेंगे रूप और चक्षु का बीच में संयोग नहीं होगा क्योंकि ये रूप द्रव्य नहीं है तो द्रव्य और गुणों का बीच में संयोग नहीं होगा तो द्रव्य और गुणों का बीच में समवाय हो सकता है <iam dag> किंतु जो घट का रूप है वो तो चक्षु में समवाय तो नहीं है समवाय समय चक्षु में नहीं रहेगा वो तो घट में समवाय से रहेगा, तभी तो रूप को कैसे देखेगा कहेंगे कि अभी चक्षु से घट तक पहुंचने के लिए संयोग <iam god> और घट से घट रूप तक पहुंचने के लिए समवाय इसलिए जब हम चक्षु से रूप तक समीकरण करेंगे ये हो जाएगा संयुक्त समवायुक्त ये संयुक्त तो क्यों कह देंगे जब आप चक्षु और घटो देख रहे थे वहां संयोग कहते थे अब ये संयोग और संयुक्त क्यों हो जाएगा आपको कहना चाहिए संयोग समवाय कहते हैं जब हम आगे समवाय के लिए चलते हैं तब संयोग हो गया है ना हो गया तो निष्ठा हो जाएगा आगे के लिए जब चलते हैं तब ये हो गया है होने से इसको अब निष्ठा कर देंगे तो संयुक्त होने के बाद अर्थात तो संयुक्त समवाय घट घट अभी चक्षु के साथ संयुक्त हो गया संयुक्त समवाय कौन रूपुण। रूपुण। रूपुण। तो संयुक्ते समवाया रूप तो संयुक्त घटे समवाय संबंध है न रूप से सत्व इसलिए रूप तक पहुंचने के लिए सन्नीकर क्या होगा संयुक्त समवाय अभी रूप में रूपत्व तो समवेत है समवाय समय रहता है जब हम रूप तक पहुंचे तो संयुक्त समवाय हुआ जब रूप से आगे चलेंगे ये समवाय को भी समवेत हो जाएगा तो संयुक्त समवेत हो गया रूप तक आगे फिर और एक तो समवाय तभी रूप को देखने के लिए क्या समीकर्ष हो जाएगा संयुक्त समवेत समय संयुक्त समवेत समय ये समवेत समवाय दूसरा वाला तो समवाय रहेगा पुराना वाला जो रूपों के साथ हुआ था वो भी हो गया है इसलिए उसको समवेत कहेंगे समवेत जो रूपत्व समवेतक क्योंकि समवाय हो गया समवाय हो, हो जाने से ऋण धातु से अभ्य करने से वाय अवपूर्वक आय सम अव हो गया सम आगे समय होने से समवाय अगर इनको तो निष्ठा कर समवाय हो गया है इसलिए समवेत कहेंगे आगे, आगे रूपत्व तो के चलते हैं तो होने से संयुक्त समवेत समवाय यहाँ तो होगा लेकिन जो कर हो, हो, हो। हाँ क्योंकि घट को अगर नहीं देखेगा तो घट रूप को देख नहीं पाएगा अर्थात द्रव्य का ग्रहण होना चाहिए सर्वत्र ऐसा बात नहीं कि द्रव्य का ग्रहण होना चाहिए यहाँ ये योग्य है घट चक्षु ग्रहण क्योंकि आप चक्षु के द्वारा ही रूप को देख रहे हैं जिस चक्षु के द्वारा रूप को देख रहे हैं उस चक्षु के द्वारा घट्ट का ग्रहण हो सकता है इसलिए यहाँ संयुक्त ये मानना पड़ेगा ये हो गया तीन शनिकर्ष संयोग, तो संयुक्त समवाय और संयुक्त संवेत तो, संवे, तो अभी घट को देखने के लिए क्या सन्नीकर्ष संयोग घट रूप के लिए संयुक्त और रूपत्व तो के लिए संयुक्त तो संवेत समवाय ये तीन हो गए इसी प्रकार के ये जो श्रोत होता है वो तो आकाश ही है श्रोतेंद्रिय आकाश ही है तो किंतु तो सर्व पूरा आकाश नहीं है कर्ण सस्कुली अवच्छिन्न आकाश कर्ण गहोर में जो आकाश है उसी को श्रोत्र इंद्रिय कहेंगे और शब्द कहाँ रहेगा आकाश में रहेगा आकाश में शब्द किस संबंध से रहेगा समवाय संबंध से तो इसलिए स्रोत इंद्रिय आकाश है और उसी में शब्द समवाय संबंध से रहता है तभी शब्द के साथ श्रोत इंद्रिय का क्या शनि समवाय सम्बन्ध तो इसलिए स्रोत जब शब्द का ग्रहण होगा तो सन्निकर्ष हो जाएगा समवाय क्योंकि स्रोत रही आकाश उसमें शब्द समवाय समंस रहेगा अभी शब्द में शब्दत्व तो जाति रहेगी तो अभी शब्द तक पहुंचने के लिए समवाय और शब्दत्व तो पहुंचने के लिए समवेत तो समवाय तो क्योंकि पूर्वक निष्ठा हो जाएगा समवेत तो समवाय तो शब्द के लिए समवाय शब्दों के लिए समवयतः तो समवाय पांच हो गए और एक कहेंगे कि अभाव ज्ञान के लिए विशेषण विशेष भाव इति अभाव का ज्ञान होने के लिए विशेषण सन्नीकर्ष कहेंगे ये विशेषण क्या है फिर जैसे घट में भूतलो में घट नहीं है घटाभाव है जब कहेंगे कि भूतलो में घटा भाव तो भूतल में घटा भाव यहाँ सप्तमी कौन है प्रथमा कौन है सप्तमी हो गया और प्रथमा हो गया घटाभाव तो जो प्रथमा होता है वो विशेष्य होगा जो सप्तमी होगा वो विशेषण होगा क्योंकि विशेषण क्यों हुआ कहेंगे घटाभाव भूतले घटाभाव मंदिर ए घटाभाव पर्वत घटाभाव ये सब अलग अलग है तो ये सब विशेषण हो जाते हैं क्योंकि पर्वतीय घटाभाव मंदिरस्थ घटाभाव भिन्न तो पर्वत मंदिर ये विशेषण हो गए उन्हीं को सप्तमी होता है सप्तमी अंतर विशेषण हम कहेंगे तो जब हम कहेंगे भूतले घटाभाव घटाभाव को विशेष्य कहते हैं तभी तो विशेष्य है में रहेगा विशेष्यता विशेषता रहेगा तो ही विशेष्यता ही सन्निकर्ष हो जाएगा चक्षु के साथ संयुक्त तो हो जाएगा भूतल भूतलो के साथ घटाभाव भूतले घटाभाव कहते हैं अभी घटा भाव का भूतल के साथ क्या सन्निकर्ष है कहते विशेष्यता अर्थात तो हम भूतल तक पहुंचने के लिए संयुक्त संयोग संबंध होगा चक्षु भूतल में संयोग हो गया अभी उस भूतल में अभाव घटा भाव रहेगा विशेष्यता संबंध से तो संयुक्त विशेष्यता से अभाव देख लेंगे और जब कहेंगे घटा भावगत भूतलम तो ये भूतल का विशेषण क्या हो गया घटाभाव पद कहते हैं तो घटाभाव विशेषण हो गया तब अभाव को देखने के लिए कहा जाएगा संयुक्त तो विशेषणता सन्निकर्ष अब घटाभाव तो भूतल कह देंगे तो घटाभाव विशेषण बन सन गया सन्निकर्ष विशेषणता सन्निकर्ष हो जाएगा संयुक्त तो विशेषणता कोई आप वाक्य बदल देंगे भूतल घटाभाव कह देंगे तो सन्निकर्ष अलग हो जाएगा अच्छा किस दृष्टि से आप देख रहे हैं कैसा निकट से बदल जाएगा भाव और भुत। तो भूतले घटाभाव कहने से घटा भाव प्रथमा होने से वो हो गया विशेष हो गया और जब घटा भाव वत कहेंगे जैसे कि बन्नीमान पर्वत तो बन्नीमान कहने से बन्नी विशेषण बन जाता है इसी प्रकार घटा भाव वत भूतल बत, बत मतु तो घटा भाव हो जाएगा विशेषण तब घटा भाव को देखने के लिए संयुक्त विशेषणता ये संबंध ये आ जाएगा इस प्रकार की ये वहां छह प्रकार के कहते हैं अच्छा हम अभी ये वीडियो ऑन करते हैं गिबाक्शेष अच्छा ओनली दिस टाइम अच्छा एक क्या करना पड़ेगा बड़ा करो इसका हाँ ये आपको अभी दिखता है ये पिक्च, ए, पिक्चर जी तो, अर्थात ये चक्षु रहा ये घट रहा है चक्षु और घट के बीच में संयोग और तो हो गया घट में रूप घट में रूप है घट में रूप, रूप, रूप समवाय समय रहता है इसलिए चक्षु और रूप ये दोनों का बीच में जो सनिकर्ष होगा ये संयुक्त तो समवाय ऐसा नहीं कि हम कहेंगे ये तो ऐसा चलेगा नहीं ये डायगनल ही चलेगा क्योंकि चक्षु का रूप के साथ शनिकर्ष हो रहा है क्योंकि रूप को देख रहा है ऐसा नहीं कि हम कहेंगे यहाँ तो संयुक्त है यहाँ समवाय ऐसा नहीं ये एक शनिकर्ष है क्यूँकी इस रास्ते में जाएंगे तो दो सनिकर्ष होगा ऐसा नहीं है ये एक शनिकर्ष है और जब चक्षु का रूपत्व को देखेंगे तो संयुक्त समवे समय ये एक सनिकर्ष है ये ये भी नहीं है ये भी नहीं है भिन्न है।, है क्योंकि अगर इस रास्ता में जाएंगे तो तीन हो जाएगा इस रास्ता में जाएंगे तो दो हो जाएगा ऐसा नहीं ये अलग अलग सनिकर्ष है इसी प्रकार की शब्द शब्दत्व ये सब भी सनिकर्ष हो जाएगा ठीक आगे असम अच्छा, अच्छा तो तो अभाव अभाव एक बार और बता दीजिए अभाव अर्थात जैसे चक्षु से हम भूतल देख रहे हैं तो भूतल के साथ क्या सन्नी हो जाएगा चक्षु का काय हो जाएगा और भी कहते हैं कि भूतले घटाभाव ऐसे वाक्य व्यवहार करेंगे और कहेंगे घटा भाव बद भूतलम भूतलम नपुंस होने से घटा भाव हो जाएगा और घटाभावान प्रकोष्ठ पर्वत और पर्वत कहेंगे पुंगलिंग हो गया तो घटाभावान हो जाएगा जब हम कहेंगे भूतले घटाभाव तो भूतल हो गया विशेषण और घटाभाव हो गया विशेष्य तो घटा भाव विशेष्य उसमें रहेगा विशेष्यता हम अभी चक्षु के द्वारा देख रहे हैं घटा भाव को तो घटाभाव में है विशेष्यता भूतल के साथ हुआ संयोग आगे विशेष्यता संबंध से घटा भाव को देख लेंगे अर्थात भूतल और घटाभाव के बीच में क्या संबंध है कहते विशेष्यता तो भूतल में घटा भाव है अभी वो दोनों का बीच में संबंध विशेष्यता कैसे होंगे कहेंगे घटा भाव में विशेष्यता क्यों आ रहा है क्योंकि वो विशेष्य बन रहा है ये विशेष्य क्यों बन रहा है क्योंकि भूतल के साथ संबंध होने से तो ये भूतल के साथ संबंध होने से विशेष्यता आ रहा है कहते वही विशेषता ही संबंध है तभी तो जब हम घटा भाव तक पहुंचेंगे भूतल तक संयुक्त हो गया आगे घटा भाव तक जाने के लिए और विशेषता आ जाएगा जिसे रूप तक पहुंचने के लिए संयुक्त तो आगे आ गया, इसी प्रकार की यहाँ संयुक्त तो विशेषता आ जाएगा, और वही घटा भाव को अगर हम विशेषण बना देंगे वाक्य कह देंगे घटाभावान पर्वत तब घटा भाव तो विशेषण बन गया तो अभी घटाभाव और पर्वत का बीच में संबंध हो जाएगा विशेषणता तो घोटा भाव को देखने के लिए संयुक्त विशेषणता इस प्रकार कहेंगे वाक्य जैसे प्रयोग करेंगे विशेषता विशेषणता ऐसे बदल जाएगा क्यों कहेंगे वाक्य प्रयोग क्यों कर रहे हैं कहेंगे आपका दृष्टि उसी प्रकार है जैसे दृष्टि आप ऐसे देख रहे हैं तो उसी प्रकार की हो जाएगा। ठीक है आज यहाँ तक ओम शंकर